आगे के जहाँ आकांक्षा नहीं रहेगा वहाँ वाक्यर्थ बोध तो नहीं होगा तो इसमें मीमांसकों का जो न्याय है उसको उद्धरण करके दिखाए आकांक्षा इसमें क्यों नहीं रहा कहेंगे दूसरा किसी से विनियोग हो गया इसमें आकांक्षा और नहीं रहा आगे में योग्यता लक्ष्यता का करके दिखाते हैं मूल में योग्यता तात्पर्य संसर्ग अबाध तात्पर्य का विषय भूत जो संसर्ग उसका अबाध होना चाहिए तात्पर्य विषय भूत न कि वो शब्द में जो साक्षात दिखता है वो नहीं है ऐसे गंगायाम घोष कहा जाएगा तो कहने से यहाँ तात्पर्य क्या है कहते हैं कि तात्पर्य गोगा शब्द का तात्पर्य उसका तीर में है तीर रूप विषय का संसर्ग का बाद नहीं होना चाहिए प्रवाह रूप संसर्ग का बाद हो जाएगा हो जाए तो उसमें कोई हानि नहीं है तात्पर्य विषय भूत संसर्ग अबाध ठीक है मैं ये अभाव हो गया अबाध बाध का अभाव अच्छा यहाँ अभाव पदार्थ आ गया विषय भूत तो संसर्ग का अबाध बाधा वाव। अभाव तो तो वास्तविक तो संसर्ग यहां तक लेंगे। तो यहा संसर्ग रहना चाहिए उसका बाधा ना किन्तु तो नया को अगर दोष देंगे सब नया दिखा, तो दिखा देंगे तो लक्षण अभिधान फलम आह इसका विचार नहीं नहीं, इसका विचार नहीं, अभाव, अभाव। नहीं पहले हमने विचार किया कि जो है, नयाई की जो आकांक्षा नयाय पदस्य पदार्थ व्यतिरिक अनुभाव का अभाव अभाव वहाँ आकांक्षा शब्द से जो की शब्द बोध का कारण होगा शब्द बोध पदार्थ है अभाव कैसे कारण होगा एक लोग तो कहते हैं अभाव उनका कारण होता है प्राग अभाव और प्रतिबंधक अभाव उनका मतलब तो भाव का कारण अभाव होता है वेदांती उसको खंडन करते हैं टीका तो में एतावत लक्षण अभिधान फल तात्पर्य विषय भूत संसर्ग अबाध के उपाय खाली कह सकते थे संसर्ग अबाध संसर्ग अर्थात पदार्थ नाम अन्वय अन्वय का बाध नहीं हो जाना यही योग्यता है तो तात्पर्य विषय भूत इस प्रकार क्यों कहते हैं इसके लिए कहते हैं बनी सिंचति सिंचती इत्यादि संसर्ग बाधा तात्पर्य विषय भूत खाली संसर्ग अबाध कहेंगे तो यहाँ संसर्ग का बाध हो जाता है बनी सिंचति। तो यहाँ संसर्ग नहीं हो पाएगा संसर्ग का बाध होता है अच्छा टीका तथापि वस्तु संसर्ग अबाधो योग्यता इतना कही ये हम सब क्यों जोड़ते हैं इसके लिए मूल में प्रजापतिर बपाम प्रजापति तात्पर्य विषय भूत पशु प्राशस्त से अबाधात योग्यता ये एक अर्थवाद वाक्य है प्रजापति आत्मनो ब तो इसको उखाड़ लिया क्यों कहते हैं पशु याग इतना प्रशस्त है उसको करने के लिए प्रजापति स्वयं का ये चर्बीत वास्तविक यहाँ ये वाक्यों का अर्थ अर्थात तो बाच्यार्थ लेकर के विचार करने से ये संभव नहीं है इसलिए संसर्ग का बाध साक्षात रूप से पता चलता है तो साक्षात रूप से संसर्ग का बाद होने पर भी तात्पर्य क्या है यहाँ कहते हैं कह तात्पर्य प्रजापति का पपा उत्खनन में नहीं है तात्पर्य है कि पशु याद का प्राशस्त में वो बाद नहीं हो रहा है तो नहीं होने से तात्पर्य विषय भूत संसर्ग का बाध नहीं हो रहा है नहीं होने से यहाँ भी योग्यता है तो यहाँ वाक्यर्थ तो बोध होता है तात्पर्य विषय भूत पशु प्राशस्त्य अबाधा यहाँ योग्यता रहेगा इसका अर्थवाद वाक्य का तात्पर्य है कि निंदा अथवा प्रशंसा वो बाद नहीं हो रहा है इसलिए तात्पर्य विषय बाद नहीं हो रहा है साक्षात विषय बाद हो जाता है अगर हम यहाँ तात्पर्य विषय भूता नहीं लगाएंगे खाली कहेंगे विषय भूत संसर्ग बाध इतना कह देंगे ये वाक्य में विषय भूत संसर्ग का बाद होता है जिनके असंभव नहीं है इसलिए कहते है की यहाँ साक्षात विषय का यहाँ अर्थात अर्थ नहीं है जो बोधन करवाना चाहता है साक्षात विषय का बोधन नहीं कराना चाहता वो तो पशु याग का प्राशस्त्य बोधन कराना चाहता है तात्पर्य हो गया पशु याग प्रशस्त और वो बाद नहीं हो रहा है नहीं होने से योग्यता है खाली अगर कहेंगे विषय का बाद हो गया तो यहाँ भी विषय का बाद हो गया तो इस वाक्य में योग्यता नहीं रहने से शब्द बोधन नहीं होना चाहिए यहाँ शब्द बोध होता है इसलिए मानना पड़ेगा यहाँ योग्यता है योग्यता है ता, तो कहेंगे तात्पर्य विषय भूत जो संसर्ग है वो रहता है वो बाद ठीक है ना। फेट। आ है एवं सांप्रदायिक मदिकर्थों उपपन्न तात्पर्य विषय भूत साक्षात बाच्यार्थ का बात नहीं बाच्यार्थ कहीं बाद हो सकता है किंतु तो तात्पर्य विषयभूत जो है वो बाद नहीं होना चाहिए इसलिए तत्वमसी वाक्य में भी योग्यता है मूल में कहते हैं, है तत्व मस्या आदि वाक्य शु अति बाच्य अभेद बाधे अपनो का अभेद कथन करता है बाच्य में किन्तु तो अभेद नहीं होता है अभेद का बाद हो जाता है तो अगर तात्पर्य शब्द नहीं देंगे योग्यता का लक्षण में विषयभूत संसर्ग बाध तो विषयभूत संसर्ग अबाध ये तत्वमसी वाक्य में नहीं रहेगा यहाँ तो विषयभूत संसर्ग विषय हो गया वाच्यर्थ इसका तो संसर्ग का बाध होता है इसलिए कहा गया तात्पर्य विषयभूत तत्वमस वाक्य स्वी वाच्य अभेद बाध्य लक्ष्य स्वरूप अभेद बाध अभाव लक्ष्य स्वरूप लक्ष्य में अभेद इसका बाधन नहीं होता है बाध अभावात योग्यता तत्व वाक्य में पहले वाच्यर्थ ज्ञान होगा आगे समान अधिकरण समान करने से फिर तृतीय होगा विरोध स्फूर्ति वाच्यार्थ में समान अधिकरण हो नहीं पायेगा <laughs> हो नहीं पाएगा तो समान अधिकरण किया क्यों कहेंगे वाक्य है तत्व तो वाक्य जैसा कहता है हमने ऐसा कर दिया कर देने से किन्तु आगे विरोध दिखा तो विरोध स्फूर्ति होने से तात्पर्य अनुपत्ति हो गया होने से आगे लक्षण करेगा तो ये चार उसमें प्रक्रिया बताते हैं पहले वाच्यार्थ ज्ञान फिर, फिर enfant, आगे सामान अधिकरण फिर विरोध स्पूर्ति आगे लक्षण ये चार हम सब कहते है <द्वास्ट्रिणंत।पर lég> <करिने> आगे सामान अधिकरण नियम फिर विरोध स्फूर्ति आगे लक्षण। एवं से टीका में कैदे एवं सांप्रदायिक तत्वमसी आदि वाक्यों में भी उपपन्न अर्थात योग्यता का लक्षण तत्वमसी इत्यादि वाक्यों में भी रहेगा आगे क्रम प्राप्त आसक्ति लक्ष्य आसक्ति सन्निधि इसको दिखाते हैं मूल में नयादि का लक्षण हो गया पदान अविल्बन उच्चारण पदान उच्चारण अर्थात पदों का बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए पद का अर्थात पद का श्रवण उच्चारण करने का अर्थ है कि की श्रवण होना चाहिए तो पदान अविलंबन उच्चारण अर्थात अविलंबन श्रवण वहाँ पदनिष्ठ आसक्ति और वो श्रवण होना चाहिए किन्तु वेदांतिकता है की आसक्तिश अव्यवधान पद जन्य पदार्थ उपस्थिति पद जन्य पदार्थ की उपस्थिति अव्यवधान होना चाहिए नहीं तो पद उच्चारण कर दिया को विदारम पश्य तत्पश्चात आद का अविलंबन उच्चारण किया अर्थात अविलंबन श्रवण किया तो इसको बाक्यार्थ ज्ञान हो जाएगा नहीं होगा क्यों नहीं हुआ क्यूँकी पदार्थ नहीं आया खाली अगर पदों का अविलंबन श्रवण होने से वाक्यार्थ ज्ञान साधु बोधगर हो जाएगा तो उस प्रकार वाक्य से भी हो जाना चाहिए इसलिए वेदांत कहता है कि अव्यवधान पद जन्य पदार्थ उपस्थिति होना चाहिए पदार्थ का उपस्थिति अव्यवधान होना चाहिए और पद जन्य होना चाहिए अगर पद जन्य नहीं होगा खाली कह देगा की पश्य तो पश्य कहने से सामने में घट है सामने में पर्वत है तो कोई दूसरा एक दूसरे को कह दिया पश्य तो अभी वो पश्य कहने से पर्वत पश्य ऐसे वो ग्रहण कर लिया इसको कहा से लाया पर्वत कहाँ से लाया पश्य खाली वो शब्द इतना कहा तो यहाँ आसक्ति अर्थात पद जन्य पदार्थ उपस्थिति होना चाहिए पर्वतो को प्रत्यक्ष देख लिया कहेंगे इससे बाकी अर्थ बोध नहीं आयेगा क्यों जो पर्वत का अभी उसका ज्ञान हुआ पश्य के साथ अन्वय कर दिया ये पर्वत उसको प्रत्यक्ष से दिखा कहेंगे लेकिन वाक्यर्थ ज्ञान तो, तो होता है पर्वतम पश्य कहने से कहते वो पर्वत शब्द का अध्यह करता है जी। करके तजन्य अध्यार हुआ पर्वत पद पद जन्य पदार्थ ज्ञान हुआ आगे फिर उसमें अन्वय होगा इसलिए आसक्ति अर्थात पदजन्य पदार्थ उपस्थिति होना चाहिए नहीं तो एक पद जन्य पदार्थ उपस्थिति दूसरा प्रत्यक्ष जन्य पदार्थ उपस्थिति ये दोनों में आसक्ति नहीं रहेगा टीका में पदजन्य प्रयोजन माह क्यूँ पदजन्य पदार्थ उपस्थिति कहा मूल में कहते हैं, मानंतर उपस्थापित पदार्थ से अन्वय बोध अभाव मान्तर से उपस्थापित हो गया जो पदार्थ पर्वत पद ये मानांतर प्रत्यक्ष से उपस्थापित हो गया होने से अन्वय बोध उससे अन्वय बोध नहीं होगा नहीं होने से इसलिए कहा गया की पद जन्य टीका में यह तो मानंतर उपस्थापित पदार्थ से अन्वय बोध नास्ती प्रत्यक्ष से जो पर्वत शब्द आ जाएगा वो मानंतर उपस्थापित पदार्थ हो गया उसका अन्वय बोध नहीं होगा अतः एवं श्रुत अश्रुत पदार्थ स्थले पर्वत शब्द सुना नहीं खाली पश्यो सुना अश्रुत पदार्थ स्थले अन्वय बोध योग्य पदार्थ उपस्थापक पद अध्याहार संवय बोध का योग्य जो पदार्थ है उसका उपस्थापक पद उसका अध्याहार किया जाता है संगते ये माना जाता है मूल में अतएव अश्रुत पदार्थ स्थले जहाँ पदार्थ श्रुत नहीं हुआ पर्वत पद सुना नहीं गया तो उसका जो अर्थ है पदार्थ ये श्रुत पदार्थ नहीं हुआ त्याहार तो मीमांसा में ये स्वीकार किया जाता है द्वार इत्यादि खाली कोई कह दिया द्वारम द्वार खुला है तो द्वार उच्चारण कर दिया दूसरा व्यक्ति तो समझ जाता है कि पिधान करना है तो कहते हैं पिधे ही शब्द का अध्यार होता है वो करके ही पद जन्य पदार्थ उपस्थित है तो प्रभाकर कहता है कि द्वार पदार्थ आवश्यक है क्यूँकी पिधान रूप क्रिया का द्वार पदार्थ के साथ अन्वय होगा इसलिए आप पद का अध्यार क्यूँ करते है आप पदार्थ का अध्यार कर तो पदजन्य पदार्थ तो मीमांस लोग कहेंगे जन्य पदार्थ उपस्थिति होने से ही योग्यता रहेगा वो कहते हैं कि जन्य इसको क्यों लगाते हैं पदार्थ उपस्थिति इतना लगा दीजिए तो फिर मीमांस लो के लोग पदार्थ उपस्थिति कहने से प्रत्यक्ष से पदार्थ आ जाएगा जी। तो वो कहेगा कि ठीक है प्रत्यक्ष से पदार्थ आए तो मीमांस को कहते हैं कि प्रत्यक्ष से अगर पदार्थ आएगा तो इसको फिर आप शाब्दोध कैसे कहेंगे शब्दार्थ होने से शब्द बोधकेंगे इसलिए आपको पद का अध्याय करना पड़ेगा वो कहता है कि किंतु प्रक्रिया लाघव है प्रक्रिया लाघव होने से ऐसा स्थल में जहाँ मिल करके होंगे उसको भी हम शाब्द बोधक कहेंगे यद्यपि उसमें प्रत्यक्ष अंश एक रहता है इस प्रकार प्रभात क्योंकि प्रभाकर सर्वदा कहते हैं कि सरल होना चाहिए इतना कम सरल संग्रह तो का वहाँ शायद किरणावली में विचार दी है इसको दिए में तो एवो बेदे इति बेदे तादृश पद अध्याहार इत्याह। इसलिए वेद में भी पद का अध्याहार किया जाता है मूल में अतः तो अतएव इस इत्यादि मंत्रे इति पद अध्याहार साका का छेदन करने का समय में ये उच्चारण करता है इसे त्वा, इतना उच्चारण करके साका का छेदन करता है कितने हैं छिन्नदमी इसका अध्यार कर लिया जाता है करके फिर शब्द बोध होता है हैत्पर्यता तो है हाँ।, हाँ।, हाँ ये जो छिन्नदमी पद को लाया ये क्यों लाया जायेंगे उसमें तात्पर्य है तो ये तार्परियों का ग्राहक छिंग है उप्रमोपसार इत्यादि किस पद का अधिकार तो किया दात्पर्य वक्ता का किया तात्पर्य आगे द्वितीय पंक्ति में द्वितिया चिंतीत अध्याय समय शुवाक्य द्वितीय अध्याय का है, ये सूत्र है टीका में बामो पार्श्व में अंतिम पैराग्राफ में दिया है यथा पार्श्व लेफ्ट साइड में अंतिम पैराग्राफ में दिया गया है समय शु वाक्य अंतिम पैराग्राफ ना अंतिम शब्द आपको समझ में आता है ना? <्गस्या> बामो दक्षिण इसको एक बार रट रट के रट लेना बामो अर्थात लेफ्ट है दक्षिण अर्थात राइट ये बहुत ये तो दो ही शब्द रहता है इसको थोड़ा रट रट के एक दिन कोशिश करिए हो जाए तो भेद शु तो ये प्रकरण में विचार किया गया है समय शु वाक्य भेद समय शु अर्थात समवेदेश तो तो समेत अर्थात तो तो एक स्थान पर अगर आ जाए तो आगे ठीक है इसको कहते हैं तो यत्र कर्म समवेत अर्थ निर्बपाई इत्यादि पदम अस्ति तत्र सुगमं जहां कर्म समवेत समवेत पारण अर्थ का प्रकाशक शब्द क्या है जहाँ ऐसे साक्षात शब्द है निर्भामी शब्द आज सुबह आया था टिप्पणी महाराज दिखा रहे थे अर्थात तो उसको ले करके शुरू से लेकर उसको अच्छा यहाँ तो दिया टिप्पणी में श्रुब से ले करके सुरप में, में फेंकना अच्छा। तो किन्तु हमको आचार्य जी बताए थे की शकट से लेकर के हम भी पहले कहा था सकट से कितु ये टिप्पणी देखा थी तो ये से लेकर के हम कभी उसे में लगता था कि सकट में की अर्थात हो भी सकता है सुरप में फेंकना तो में में है अर्थात शुरु में, तो में, में, तो में मुस्टि परिमाण कहा शुरू में मुष्टि परिमाण जो है उसको वहाँ फिर अंजुल में लेने का कोई जरूरत नहीं क्योंकि वहाँ है की सुर में मुस्टि परिमाण रहेगा उसको सुरूप में फेंकना तो इसलिए बीच में जो अंजलि अथवा शकट ये सब तो वहाँ नहीं है अथवा अन्यत्र कहीं हो सकता है ये बात नहीं कर्म समावेत अर्थ प्रकाशकम निर्भपा इत्यादि पद जहाँ साक्षात है तुगमम परिमाणम परिमाणम अर्थात वाक्य का परिमाण अध्यय करने का आवश्यक नहीं है क्योंकि निर्वपा पदम अस्थित अगर निर्वापाम पद अस्ति तुगम वाक्य परिमाण वाक्य इतने अंश है तो ये तो सुगम हो गया यत्र तु समता पद अभाव जहां से निर्वापामी इत्यादि पद नहीं है लौकिक विनियोग अभाव पद अगर नहीं है कहा जाएगा की ये वाक्य तो कोई अर्थ नहीं है क्योंकि लौकिक वाक्य है किंतु वैदिक वाक्य है तो वो तो व्यर्थ नहीं होगा वाचनिक विनियो स्वरूप तो गम्यतेचनिक शाब्दिक विनियो अर्थात शब्द से पद अध्यय करके लेना पड़ेगा तो लौकिक वाक्य है तो अप्रमाण कह सकते हैं वैदिक वाक्य को अप्रमाण नहीं कर पाएंगे इसलिए कहते हैं वाचनिक विनियोगनिक शाब्दिक शाब्दिक विनियोग स्वरूप गम्यते स्वरूप तो अर्थात आपको पद अध्यार करके करना पड़ेगा यथा दृष्टांत देते हैं इसे त्वा उर्जे त्वा इति अर्थात बल आधान करता हूँ मतलब उसको जैसे उसको काट करके उसका जो कूणा रहेगा उसको निकाल करके सीधा करना ठीक करना बछड़ा को हटाना है तेड़ा मेढ़ा रहेगा तो फिर बछड़ा को कष्ट होगा तो इसे त्वा ऊर्जे दर्श पूर्णमास प्रकरण में गोदोहन से पहले गोदोहन में बचड़ा को हटाने के लिए और पलास दंड की आवश्यक है कान पकड़ कर बचड़ा था तो पलाश दंड जो आवश्यक है उसका पूर्व दिन छेदन करना है दोहन का पूर्व दिन छेदन करने के समय में वृक्ष के पास जाकर के इसे त्वा यह मंत्र उच्चारण करके फिर छेदन करना है इसे त्वा इति उसको फिर मतलब काट करके सीधा करेगा टेढ़ा निकाल देगा। तत्र मेरा त्रष्टाधे एक मंत्रे तब यजुच यजुरातर अच्छा यहाँ तक देखेंगे प्राग मंत्रावधेन ये मंत्र का अवधि कितना है ऐसे प्राग अदृष्ट पता नहीं अभी मंत्र मिलता है इसे इति ऐसे पूरा मंत्र मिला करके मिला तो मिलने से ये मंत्र का अर्थ पहले से पता नहीं इसलिए एक मंत्रत्वम ये पूरा एक ही मंत्र है उत अथवा मिथ संबंध जितने दूर तक तो संबंध हो सकता है जैसे इसे त्वाबत एकम और य अर्थात ऊर्जे ऐसा दो मंत्र यहाँ मानेंगे इति इसे तवा ऊर्जे ये दो मंत्र मानेंगे अथवा इसका तो अर्थ ठीक से पता नहीं है कहा विनियोग होगा इसलिए एक मंत्र ही मानना चाहिए इस प्रकार संशय होने से पूर्व कहता है पूर्व पक्षी यहाँ तक पहले संशय दिखायादृष्टा एक अदृष्ट कल्पने लाघवा ठीक है प्राग अदृष्टार्थ प्राग अदृष्टार्थ किंग प्राग अदृष्टार्थ दिया था ना अदृष्टार्थ दृष्ट अच्छा हाँ किंग प्राग दृष्टार्थम मंत्र बधेर प्राग दृष्टार्थ ठीक है ठीक है इसलिए हैं इनका प्रयोजन भी दृष्ट हो जाता है के दृष्ट प्रयोजन के लिए एकत्वम तो मंत्रावधार एकत्व यावद संबंध में सत्तावे अच्छा ठीक है हाँ दृष्ट प्रयोजन ये मंत्र दृष्ट अदृष्ट नहीं दृष्ट प्रयोजन दृष्ट प्रयोजन होने से ये मंत्र एक होगा उत का संबंध हो पाएगा मतलब दो मंत्र हो जाएगा पूर्व पक्षी कहे स्वयं पद समुदाय एक मंत्र क्योंकि तस्वीर अदृष्टार्थे ना अदृष्ट होने से एक मंत्र होगा से कल्पना लाघव इसलिए है प्राग इस अंश को थोड़ा देख दे करके बताऊंगे क्योंकि प्राग अगर दृष्टार्थ मंत्र हो जाएगा अर्थात दृष्ट प्रयोजन है तो फिर पुरोपक्षी कैसे कहेगा मंत्र अदृष्ट होने के लिए एक अदृष्ट है लाघव से हम एक मंत्र कल्पना करेंगे पुरोपक्षी इस प्रकार कहता है तो सिद्धांति है कि नहीं दृष्टार्थ है तो दृष्टार्थ होने से जितना अंश जिसमें अन्वय होगा उसी मुताबिक भागो कर लेंगे पूर्व पक्षी किन्तु कहता है कि अदृष्ट तो फिर किंग प्राग दृष्टार्थ मंत्रावधिर अर्थात सिद्धांति दृष्टार्थ मंत्रावधि कहता है होने से दो अलग अलग हो जाएगा और पूर्व पक्षी कहता है कि पद एक मंत्र अदृष्टार्थ तुन एक अदृष्ट से कल्पना लागवा पूर्व पक्षी कहता है कि अदृष्ट के लिए मंत्र है सिद्धांत कहता है कि अदृष्ट के लिए नहीं है दृष्टार्थ है तो होने से दो मंत्र होगा नरु प्र, प्रयस्व इत्यादि मंत्रवद अनुष्ठे स्मारकता संभवती पूर्व पक्षी कहता है जी उरु प्रयस्व प्रयस्व अर्थात प्रयत्न करो उर्थात घुटने प्रयसो अर्थात घुटने में प्रयत्न करो अर्थात फैला देना तो घुटने तो मोड़ मोड़ करके कर के बैठा था फैला देना प्रयोस अर्थात प्रसार इसका अर्थ उयस्व इत्यादि मंत्र बद अनुष्ठे स्मारकता संभवती नच जैसे यह यहाँ उयस्व के अनुसार घुटने को फैला दो इसी प्रकार की ये मंत्र यहाँ अनुष्ठेयार्थ सीधा है स्मरण करवाता है अनुष्ठेय फैला देना है तो जैसे यहाँ अनुष्ठेयार्थ का स्मारक है ये मंत्र ऐसे इसे ऊर्जे इसी प्रकार की ये कोई अनुष्ठे का स्मारक नहीं है पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं होने से अध्रष्टार्थ होगा अदृष्टार्थ होने से क्यों दो अदृष्ट कल्पना करें इसलिए पूरा मंत्र को एक मान करके एक अदृष्ट कल्पना करना लागव है ये पूर्व पक्षी कह रहे तो क्रियापद अभावे न तदर्थ प्रती अभाव ये क्रियापद यहाँ नहीं है इसे त्वा छिनदमी ऊर्जे उसका जो श्री करोमी इस प्रकार की अगर क्रियापद होता तब तो दृष्ट अर्थ मान करके के हो जाता है कि अलग अलग कार्य में व्यवहार होगा किन्तु क्रियापद यहाँ नहीं है खाली इसे त्वा ऊर्जेवा इतना दे दिया तो होने से क्रियापद अभाव है ना तदर्थ प्रतीत अभाव इति प्राप्ते है राधांत राधांत अर्थात पूर्व पक्षी कह दिया कि अदृष्ट के लिए होगा क्योंकि यहाँ कोई अनु स्मारक यह अंश यहाँ नहीं है अनु स्मारक क्यों नहीं है क्योंकि क्रियापद नहीं है तो नहीं होने से अदृष्ट के लिए मानेंगे तो दोनों को एक ही मान लेना ठीक है दो अदृष्ट कल्पना करना गौरव जा अर्थात यहाँ आप हमारा इष्ट का विषय है अर्थात इच्छा करता हूँ इस प्रकार की हो गया और ऊर्जा आपको मतलब बलाधान करता हूँ इस प्रकार तो बलाधन करता हूँ किस प्रकार मतलब किति कर्तव्यता हमसे यहाँ नहीं है बलाधन करता हूँ कैसे बलाधन करता हूँ तो उसको मतलब जो उसका कोना जो छोटा छोटा रह जाएगा उसको सब काट करके ठीक करना सीधा करना उस प्रक्रिया वो क्रिया नहीं होने से कहते हैं कि यहाँ क्या करना है तो कुछ पता नहीं है नहीं होने से मंत्र केवल पढ़ना है के। बाकी है इसे त्वरित छिन्न इसे क्रिया नहीं दो उत्तम पुरुष ऐसी वचन अर्थात इच्छा का विषय है इच्छा करता हूँ इस प्रकार को हम इसे मैं आपको चाहता हूँ वो पलाका दंड को ये कहता है मैं आपको चाहता हूँ इसलिए छेदन करता हूँ ये छेदन करता वो नहीं है तो नहीं जो चाहता हूँ चाहता हूँ ठीक है इसमें करना क्या है यारे? कोई मतलब अनुष्ठेय कुछ नहीं है तो होना मैं चाहता हाँ, तो अनुष्ठेयश है चाहना इसमें अनुष्ठेयश कुछ नहीं है सिद्धांत कहता है की ईशे तव ऊर्जे इत्यादुर्भेद जो जो आरंभ किया था समय वाक्य भेद समय समाक्यता है सिद्धांति है ऊर्जे मंत्र मंत्र भेद है इसे ताजे ताजु सिद्धौत उसको शुद्ध करता है पलास शाखाया छेदन मार्जन नहीं और विनियोग यह दोनों क्रियापद वहाँ है अर्थात अध्यह करके लाना है तभी विनियोग हो जाएगा अर्थात यहाँ अनुष्ठे का स्मारक बनेगा बनने से फिर दो वाक्य अलग अलग हो जाएगा तद तो अनुसारे न छमी अनु अनुमार्जमी अर्थ भेदेद तो होने से अर्थ भेद स्वीकार किया जाता है अतएव अर्थात यहाँ दो क्रियापद का अध्ययन करके वाक्यथ ला करके अनुष्ठेय स्मारक इसको ग्रहण किया गया इसलिए मानंतर इत्यादि अच्छा मूल में दिया वो जो मूल में कहा ना अतएव अतएव का अर्थ मान इत्यादि उक्त हेतु र मूल में दिया था मानांतर उपस्थापित तो पदार्थ अन्वय नहीं होगा नहीं होने से पद अच्छा ठीक है मानांतर उपस्थापित तो पदार्थ का अन्वय नहीं होगा इसलिए पद का अध्याहार करना पड़ेगा इसी को अतएव शब्द से कहते हैं अतएव मूल में कहा इसे क्वा इत्यादि मंत्र छिन्नदमी पद अध्यह क्यूँकी मानांतर उपस्थापित तो का अन्वय नहीं हो पाएगा इसलिए पद का अध्ययार करना पड़ेगा इसलिए छिन्नद्मी पद का तो अध्यार करना पड़ेगा ठीक टीका में नव्याय नव्याय प्रथम पादे स्थित गुण शब्द गुण शब्द गुण अर्थात क्रिया का जो अनुसंज होगा उसको गुण का गुण अर्थात गौण क्रिया प्रधान होता है कर्मकांड में तो गुण शब्द तथा चेत यहाँ विचार होता है सवितु प्रसवे अश्विनोर सब पुष्णो प्रसव अग्नये जुष्टम निर्मपा मंत्र आया था दिन पहले चार दिन पहले मंत्रे सबूष शिकतिषुहा नवम अध्याय में अध्या मीमांसा अध्याय है प्रत्येक अध्याय में अलग अलग है तो नवम अध्याय में उहो का विचार होता है उहो अर्थात प्रकृति में एक वाक्य है और प्रकृतिवत बहुत विकृति ही कर्तव्य तो विकृति में सारे अंग नहीं कहा जाता है प्रकृति वाक्य को वहां अतिदेश से प्राप्त किया जाता है किंतु मान लीजिए कि प्रकृति में देवता है अग्नि तो क्यों कहते हैं आग्नेय याग है सारे इष्टि प्रकृति है उसमें आग्नेय याग है विकृति देवता है सूर्य तो जो प्रकृति में वाक्य है अग्नि देवता को अर्पण करने के लिए अभी वो समान वाक्य अतिदेश से विकृति में सौर्य याग में प्राप्त हो जाने से व्यवहार कैसे होगा वहां तो देवता सूर्य है इसलिए कहते जाता वह करना है वह अर्थात प्रकृति में जो देवता है वो वाचक शब्द को हटा करके विकृति वाचक विकृति याग का जो देवता है तद तो वाचक तो शब्द को जोड़ करके मंत्र का उच्चारण करना है इसको कहा जाता है ओह इसी को यहाँ दिखाते हैं प्रमाण भेद से शेष प्रयुक्ति क्रम संज्ञक अतिदेशोति अतिदेश अति सामान्य विशेषत ऐसे जो मीमांसा का बारह अध्याय है वो तो अध्याय में ये ये सब बात कहा जाता है अर्थ संग्रह में इस श्लोक अर्थसंग्रह किताब में लिखा तो लिखना है एक श्लोक था, था एक श्लोक है उसमें प्रमाणम प्रमाण ना ना इतते तो प्रमाण भेदशेषत्व मिला करके अर्थात तो का सभी के साथ जाएगा प्रमाणेदेश प्रमाण भेद शेषत्व प्रयुक्ति प्रयुक्ति संज्ञक प्रयुक्तिसर्ग क्रम संज्ञक प्रथम पूर्वाध हो गया उत्तरार्ध उत्तराध द्वित अतिश्य विशेषत अतिदेश दो प्रकार के सामान्य साम्यतिदेश विशेष अतिदेश दो प्रकार के अकारत अतिश दो प्रकार के सामान्य और विशेषतः तंत्र प्रसंगास प्रसंगास्ोदिता ना प्रसंगस सब अलग अलग होता है ना प्रसंगस है प्रसंगस शोधिता क्रम प्रमाण प्रथम हो गया भेद शेषत्व शेषत्वम अर्थात जो विनियोग विनियोजक विधि करता है अंगाअी शेष शेषी निर्णय करता है प्रथम अध्याय में प्रमाण द्वितीय अध्याय में भेद भेद अर्थात कर्म ये कर्म इस कर्म से अलग है कर्म भेद का निर्णय होता है तृतीय हो गया शेषत्व कौन किसका शेषी, चतुर्थ हो गया प्रयुक्ति प्रयुक्ति अर्थात किसके बाद क्या कर्म होगा पंचम हो गया अतिदेश हो गया कर्मसंजेषत्व प्रयुक्ति कर्मस प्रयुक्ति क्रम क्रम कर्मो नी क्रम क्रम क्रम संज्ञा क्रम संज्ञा पांच हो गया छह में आ गया अधिकार सात में आ गया सात आठ अतिदेश अतिदेश में दो है सामान्य विशेष सात आठ हो गया नवम में आया उगे दसम में बाध एकदश में तंत्र द्वाद में प्रसंग प्रसंगस प्रसंग चोदिता क्रमा चोदिता वर्णिता सामान्य और विशेष तत्व प्रसन्न का अच्छा ये पाठ कल से हम लोग दो बजे कर पाएंगे ताकि अभी तीन बजे पाठ है ना आज ओम अस्त या शंकरण सूत्र है भगवंतो ईश्वरो भूला हे नित्यं चेतौ दिपाने दयावाद व्याप्त देहायुः वक्तु न भूते